Om oh, Aditya फल नहीं चाहिए ऐसा विवेक शिष्य है यहां पर जो संसारिक फल बता दिया था उपासना में उसमें लोक में ख्याति मिल जाती है ऐसी उपासना करने से कहा था एक अनुदैविक उपासना और एक आध्यात्मिक उपासना बताई गई थी तो जिसको उपासना का फल नहीं चाहिए ये यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों से जो विरक्त है वो गुरु जी के सामने प्रश्न करता है विरक्त प्रश्न करता है ऊपर शतम गुरु जी के गुरुजी उपनिषद को बताइए ना तो गुरुजी ने कहा उत्तर ने कहा उगताते उपनिषद लेखिए कह दिया उपनिषद छिपाया नहीं है ब्राह्मण बाब ते उपनिषद अब्रुवा इसका हमें जो किसा ब्रह्म संबंधी बताया उपनिषद ब्रह्म विद्या ही बता दी है ऐसे उपनिषद कह दिया ऐसा मंत्र में कहा तो यह पहले जिज्ञासा होती है तो उपनिषद कह दिया बोल रहे हैं निर्वशेष कहा होगा नहीं सवशेष कहा होगा मगर कुछ बाकी है कभी तो बोलना ठीक होगा अगर निर्वशेष रूप से संपूर्ण रूप से कह दिया हो ऊपर से बचाया न हो तो उस में फिर पिष्ट पेशल के समान प्रश्न निर्रथक होगा जब जो कुछ काम कर चुके हैं फिर उसी के बारे में तो ऊपर से वो पूरी कहना ठीक नहीं होगा पीछा हुआ को पीछने में समान हो गया तो इसका मतलब सावशेष हो सकता है कुछ अंश बाकी है उपन सरकार अगर सावशेष होता है तो फल वचन के द्वारा उपसंग नहीं करना चाहिए द्वितीय खंड के अंतिम मंत्र में कहा था प्रत्याशम लो अमृता यह चेद अवेदित अति सत्य वेदित महती की वोदेश वोदेश भूदेश विचित्रीरा प्रत्याशम लो अमृता वो बन सबसे उपमेल का द्वितीय खंड के अंतिम मंत्र में इसका ज्ञान का फल क्या है ये जो अहम काम होता जो कि संसार से लोकपन शरीर से विवृत्त होकर के ये परमात्मा को प्राप्त हो जाता है परमात्मा हो जाता है ऐसा कहा गया तो सावशेष वो कुछ बात कहने बाकी हो तो ये नहीं कहना चाहिए फल वचन नहीं कहना चाहिए फल का कथन कर चुके हैं इसके मतलब सावशेष भी नहीं दिखता निर्वशेष हो तो फिर पिष्ट पेश प्रश्न प्रस्ट नहीं होना चाहिए तो फिर शेष ये जो पूछ रहा है उबर चंद इसका क्या तार करे होगा ये प्रश्न है तो इसका वहां शंका आ गई थी कि कोई कोई ना कुछ न कुछ ज्ञान के सहायक रूप से मीमांसक बोलेंगे ज्ञान के लिए सहकारी रूप से अथवा अंग रूप से कुछ विधान करना होगा इसके लिए सिद्धांत कहते हैं ज्ञान होने के बाद भी कोई उसको सहकारी की जरूरत भी नहीं है अंग की जरूरत भी नहीं है स्वतः तो तो अपने फल देने में समर्थ रहेंगे किस लिए कहा होगा या आगे कहने वाली जो पैसे कपो दमो कर्मो इत्यादि जो बताएंगे किसके लिए तब कहा ज्ञान के साधन पूछा जाएगा उपनिषद का आंसर यहां पर शिष्य से आता है ज्ञान के साधन बता दिया ज्ञान तो बता दिया आपने ज्ञान होने के बाद पृथ्वी तो के दीपक जलने पर तो घर को प्रकाश कर देगा ज्ञान हो जाए तो मोक्ष मिल जाएगा किंतु ज्ञान कैसे होगा इस शिष्य के प्रश्न यहां है यह प्रश्न का तत्पर्य ज्ञान के साधन के बारे में पूछना ब्रह्म विद्या हो जाए तो मोक्ष नहीं जा रही है ठीक है तो ब्रह्म विद्या कैसी होगी ये ज्ञान के साधन के रूप में प्रश्न है ऐसा कहा तो मीमांसा कादर के कहा कि नहीं वो ज्ञान के सहकारी है या आगे कहने जाने वाला मंत्र जो अष्टम मंत्र आएगा कैसे तबोधम कर्म इत्यादि जो बोलेंगे तो वो ज्ञान के समुच्चय है तपस्या भी है दम भी है कर्म भी है वेद भी पढ़ना है ज्ञान होते ज्ञान काल में सभी कुछ करना है।, तो है या तो ज्ञान के अंग हो जाते हैं या तो ज्ञान के सहकारी साधन होते हैं ऐसा कहा तो सिद्धांत रिहा नहीं ये बन और ज्ञान के अंग भी नहीं है और ज्ञान के सहकारी साधारण भी नहीं क्यों तो ज्ञान के पूर्व स्थिति में यह क्योंकि वो बेदारी के साथ में पढ़ा गया ज्ञानकाल पर भेद नहीं पड़ गया पढ़ने के बाद ज्ञान होगा कब तो ज्ञान अध्ययन के ज्ञान के साथ में कैसे देव पड़ेगा ज्ञान हो गया तो काम हो गया तो वेद जैसे वेदादी के साथ में तप तप आदि आया हुआ है इसलिए वो ज्ञान के साथ सहकारि में हो सकते ज्ञान के पूर्व कार्य है ये सिद्धांत कहना चाहेंगे तो पूर्वादि ने कहा मीमांसा है पूर्वादी वो कहते हैं नई नहीं, नहीं। सहपठित होने पर भी ठीक है देव के साथ पढ़ा गया है तब तप आदि एक मंत्र के साथ में पड़ा हुआ है इसलिए आप ज्ञान का अंगजा सहकारी नहीं हो सकते कहना चाहते फिर भी हो जाता है एक साथ पढ़ने पर भी भिन्न भिन्न स्थान में उपयोगिता है वहां पर कुछ विवाह करना पड़ेगा माने वेद तो ज्ञान के पहले है बाकी ज्ञान के साथ साथ है ऐसा अष्टम मंत्र का व्याख्या ऐसे करनी होगी वेद ज्ञान के पहले और बागी जो तप होगा कर्म और सत्य वेद ज्ञान के साथ ऐसा माना जाए ऐसा कहना चाहता है तो ने एक सुंदर दृष्टान्त दिया था छतरों का हम करके दिया था फूलबारी की वर्षिष्ट को शिपन कार ने बताया था जैसे छाता और जूता का समुदाय समाह में कर दिया समास कर दिया समाहर में एक वचन होता है तो छाता जूता ऐसा कहने पर न सिर में सात बैठेंगे न पैर में जैसे जैसे विभाग है जूता पैर में होगा और छाता शरीर में इसी प्रकार यहाँ भी व्यक्त तो को ज्ञान के पहले और भागे ज्ञान के बाद या अंग रूप में असहकारी रूप में अंग रूप में मैंने दर्श पूर्ण अनुयाग के माध्यम जैसा और सहकारी सा, का था दस के लिए पूर्णवासिया पूर्णवासिया के लिए दर्शयाग सहकारी होते हैं दोनों मिलकर ही स्वर्ग देते हैं अकेले से नहीं है। है हो सहकारी है अंग नहीं है न दर्शाय पूर्णमाशया का अंग होता है न पूर्णमाशयाग दर्शय का अंग फिर सहकार्य शौचय हो करीब फल तो देते हैं वो ऐसा पूर्वाधिक कहना है यही चल रहा है यहां ठीक है विद्यांगत्वहीन ही सह पाठा तप प्रवृतिनाम विद्यांगत्म नास्तु यही सिद्धांत ने कहा था कि विद्या के अंगत्व जहां नहीं है विद्यांगत्वहीन ही पाठा तप प्रवृत्ति ज्ञान के अंगत को हीन जो शब्द है कौन है वेद शब्द हैं वहाँ जो ज्ञान के अंग नहीं बन सकते वो तो ज्ञान के पहले होना है अंग नहीं होते हैं तो वेदांगत को जो हीन ही है जो मंत्रालय वेद बढ़ना है उनके साथ पाठा तप प्रवृति नाम तप आदि का पाठ वहां है साथ में से विद्यांगतव नो विद्या का अंगन नहीं है यदि यदि अयुटम सिद्धांत रह विद्यापी तो ज्ञान के अंक हो नहीं सक देते हो जो ज्ञान के अंगा नहीं हो सकता ये तो ज्ञान के पूर्ववादी है तो उसके साथ पढ़ने के कारण तपादी भी ज्ञान के अंदर नहीं हो सकता ये ठीक नहीं पूर्वादि का मीमांसा पूर्ववादी वो कहते हैं नहीं नहीं हो सकती हूँ तरफ योग्यता वैसे मैं श्रेषिमा जो तप आदि और वेदादि में योग्यता के बल से जिसकी योग्यता हो ज्ञान के साथ जिसकी योग्यता ज्ञान के साथ रखना और ज्ञान के पहले जो हो सकता है वो ज्ञान के पहले रखना योग्यता अपने बल से शेष विभाव अंगान विभाव हो जाएगा करता है। ये पूर्ववाजिका कैसे होगा अंगान विभाग ये पूर्ववाजिकते हैं क्यों सहपाठस्ट अचिंतन कराई के संग सहपाठ बताया आपने जो ज्ञान के अंदर नहीं होते हैं उनके साथ नहीं होता कौन वेद वेद तो ज्ञान से पहले पढ़ा जाता है ज्ञान के लिए पढ़ा जाता ज्ञान के साथ नहीं होता तो सहपाठ वेद के साथ कपाही कहा वो अत्यंत करेगा काम नहीं करेगा अत्यंत जैसे शत्रु पढ़ना हो मुझे दृष्टांत ज्यादा टिप्पणी का इसी का दृष्टांत है यदि शंका देव या संका उठाते हैं कि वो अंग होना चाहिए कपाही ज्ञान के अंग होना चाहिए या सहकारी होना चाहिए न कि ज्ञान के पूर्वभावी करके काम नहीं चलेगा ये कहना चाहते हैं पूर्वभावी की शंका है पूर्व पक्ष भाष्य सहपठिता यथा योग्य विभज्य विनियो चेत सहपठित होने पर भी अगला मंत्र के साथ इस भाष्य का संबंध है ध्यान रखना आगामी जो मंत्र है कश्य तपोदम कर्म की प्रतिष्ठा वेदा सर्वाणी हाँ? सत्यम आयतम मंत्र आने वाला है उसके साथ इसका संबंध है, तो है, है तो यह पूर्वादि बन रहे मीमांसक बन रहे हैं किंतु तो समस्या कर्म भक्ति भक्तृत्मचारी हैं समुच्चय वाली है, है ज्ञान के साथ में समुच्चय करना चाहते हैं किनको कर वाली को यह है तो कहा सपठित आराम अभी एक सपठित होने पर भी अगले मंत्र के साथ में पढ़ेगा, तब तो होता बेद सब साथ में होने पर भी यथायोग्यक्त विनियो वहां पर यथायुग्य जिसके जहां व्यवस्था हो ऐसे विनियो करना पड़ेगा विनियो परिचय ये संग्रह वाक्य है इसी के आगे व्याख्या अभी पूर्व पक्ष पूरा हुआ नहीं चेत नकाराए नहीं पूर्व सहा इत्यादि चेत अंतम सूत्र भाष्यम विभजते संक्षेप है सहा से लेकर के चेत तक इति चेतम अंतिम जय है आदि में सहा है ये भाष्य को व्याख्या करते हैं आश्चर्य क्या क्या क्या यथ सुतवा मंत्र, मंत्र मंत्राण एक सुप्तवाक मंत्रण है देवताओं को विसर्जन करने के लिए कुछ मंत्र है देवताओं को पहले हो देव या, या, या तीस पूजा क्रियाणा इत्यादि बोलेंगे कर्म काम यहाँ आइए इस आसन में बैठे आसन ग्रेताम इधम पाठ्यम ग्रेता आदि आदि बोलेंगे और अंतिम में गच्छ गच्छ सुरह श्रेष्ठ स्वस्थान परमेश्वर इत्यादि बोलेंगे जाओ जाओ आओ जाओ ये बोलते हैं तो so, वेद मंत्र में भी ऐसी प्रक्रिया है उनको बुलाना है और आज विसर्जन करना है तो विसर्जन के मंत्र होते हैं सुख्तवाद यथा सुक्तवाण मंत्राण अनुमंत्रण विदाई का देवताओं के विसर्जन करना है सुक्तवाद कहते हैं उन मंत्रों को जो देवताओं को विसर्जन किया गया था पहले आह्वान किया था पूजन हो गया उसके बाद उनको विसर्जन करना है ऐसे मंत्रों का यथा दैवतम विभाग वहां पर मंत्रों में अनेक देवता है शुक्रवार के विसर्जन मंत्र में देवता का नाम बहुत सारे हैं कहू यज्ञ हो रहा किसी एक देवता के लिए हो रहा होगा सारे देवताओं के लिए यज्ञ नहीं होता इस काल में चाहे इंद्र को उद्देश्य किया होगा चाहे वरुण को चाहे पूर्व को जो भी होगा कोई तो एक देवता होगा चलो वहां पर बहुत सारे मंत्र ये मंत्र तो बहुत सारे देवताओं का नाम है वहाँ तो क्या करते हैं जिस देवता के लिए जो उपयुक्त होता है वो तय ले लेते हैं पूरा नहीं लेते ठीक इसी प्रकार यहाँ भी यही करना पड़ेगा कैसे तपोदम कर्म प्रतिष्ठा और सत्यम आय ये तो ज्ञान के अंग होंगे और बागी वेद जो है ज्ञान के पूर्व भावी होगा ये कहना है भक्ति पर्वत जो समुच्चय वादी हैं उनका कहना ये है यथा सुप्तवाद वंत्राणाओं को सुप्तवाद देवताओं को जो विसर्जन करना है पूजा के लिए आह्वान किया था आगे समाप्ति में पूर्णावधि पर विसर्जन करना है ऐसे मंत्रों का ऐसे अनुमंत्र जो मंत्र है उनका यथा दाइवतम है जैसे देवता के आधार विभाग होता है मंत्रों में तो बहुत सारे देवता हैं जो तो सबको विसर्जन करना है को बुलाया। किसको बुलाया है किसी एक को बुलाया है तो जिसको बुलाया उसी का विसर्जन करना है तो सबका विसर्जन तो करेंगे नहीं विवाह करना पड़ेगा जैसे देवता होगा उसके आधार पर करना होगा यथा दैवतम देवता संबंधी को दैवत कहते हैं विवाह तथा उसी प्रकार समझ जैसे ये सुप्तवाद अनुमंत्रण मंत्र है जैसे विभाग किया जाता है देवता को लेकर के कौन से देवता को बुलाया उसी का विसर्जन किया जाता है उस मंत्र से मंत्र दे कौन से मंत्र होते हैं देवताओं के विसर्जन के समय में तथा तपो कर्म दप, तपो दम कर्म सत्यादि नाम तप है दम है कर्म है सत्य है आगामी वाक्य में यह और एक वेद है देश को छोड़कर मानी ले रखा है तपोदम कर्म सत्यादि नाम जो सत्य में आय कर्म इसको भी देना है ज्ञान के साथ, साथ देना है को तो आपत्ति नहीं है पूर्वाधि जाना है तपोदम कर्म, कर्म सत्यादि नाम ब्रह्म विद्या कौन ब्रह्म विद्या का अंग माना जाएगा ब्रह्म विद्या अंगी है केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा केवल दर्शयाग से स्वर्ग नहीं मिलेगा किसके साथ होना पड़ेगा अनुयाग प्रयाग के साथ माना पड़ेगा ठीक प्रकार जो तो तप दम कर्म आदि के साथ होने पर ही ज्ञान मोक्ष दे पाएगा अकेला ज्ञान मोक्ष नहीं दे सकता ये क्या जाए पूर्व आदि अंग है तपोदम कर्म सत्या जो तप है दम है कर्म है अंतिम में सत्य में आए कर्म सत्य को भी ले लिया बीच को छोड़ा हुआ क्या बेद तो इतने को तो लेना पड़ेगा ज्ञान के अंग नहीं ज्ञान के अंग होंगे ब्रह्म होंगे तत्साह साधन अगर हम अंग नहीं मानते हैं हाँ, तो सहकारी मान लिया जाए मान से दस याग का सहकारी पूर्णमाश या पूर्णमाशयाग का सहकारी दस या तो अनुयाज प्रयाग के समान है या दस पूर्णमास के समान है एक दूसरे के उपकारक हैं यह है अनुयाग प्रयास तो केवल दूसरे के ही उपकारक हैं कितु दस पूर्णमासिया एक दूसरे के उपकार होते हैं सहकार सातिकल्प से ऐसी कल्पना की जाती है आगामी मंत्र को इस तरह से लगाना पड़ेगा तपोधर्म तपोधम कर्म और सत्य इसको तो ज्ञान के साथ साथ मानना होगा और वेद को ज्ञान के पूर्व भागी मानना होगा ये तंगा आगे निर्माण सब देव से और वेदाराम तरंगाराम जब वेदहा सर्वा अंगाणी से बोला हुआ अंगाणी सर्वाज कहा था वेद और वेद के अंग को व्याकरार जो छह अंग है, है जो और व्याकरण छह अंगने जाते हैं जो अंग है अर्थ प्रकाशक ये जो तो अर्थ प्रकाशक होते हैं एक कार्यक्रम उपयुक्त नहीं क्या ये जो वस्तु जैसा है उसको प्रकाश करने वाले होते हैं वस्तु का प्रकाशक होते हैं अर्थ प्रकाशक होते हैं तो मान देवताओं का प्रकाशक है कर्म का प्रकाशक है इसलिए वेद और वेद दे, वेदां को तो अर्थ प्रकाशक होने से कर्म आत्मज्ञान उपाय कम इतव या तो कर्म कर्म का उपाय है वो या आत्मज्ञान का उपाय है दो तो में से किसी का उपाय हो कौन तो वेद और वेद ज्ञान कर्म के लिए वेद की जरूरत है जानकारी के लिए अर्थ प्रकाशक हो चाहिए और आत्मज्ञान के लिए भी चाहिए ये कहा वेदा कदंगा च अर्थ प्रकाशक अर्थ के प्रकाशक होने के कारण से कर्मा आत्मज्ञान उपायित्व कर्मा उपाय अथवा आत्मज्ञान वो कर्म के साधन है आत्मज्ञान के साधन है को दिया जाएगा इतों ही अयम विभागो युजते इस प्रकार ये विभाग करना पड़ेगा आगामी मंत्र का ये भर्तृप्रवचादी की शंका है युद्ध दो नंबर की टिप्पणी अर्थ संबंध उपत्ति सामर्थ्य दीजिए कहा अरे अर्थ के संबंध घट जाता इस है इस तरह से तरह से विषय घट जाता है वेद और वेद के अंग ज्ञान के पहले हैं वो कर्म का भी कर। है ज्ञान का भी प्रतिपादक है तो ज्ञान के पहले चाहिए बाकी तप है दम है कर्म है शक्ति है ये सब ज्ञान के साथ साथ है या ज्ञान के अंग ही या ज्ञान के सहकार है ऐसा अर्थ संबंध उपत्ति सामर्थ्या विषय का संबंध अर्थ का संबंध बनी विषय का संबंध का ज्ञान हो जाता है सामर्थ्य से इसे ऐसे मानव रहेगा नवाम सिद्धांत जाएंगे टिप्पणी दो नंबर की अर्थ संबंध क्या है कहते क्या यसे अर्थ से ये न ना अर्थे नुसार संबंध जिस विषय का जिस विषय के साथ में संबंध हो सकता है सागमने सात साल सह सा, सा, यस्य अर्थ ये अर्थ संबंध उपपत्ते जिस विषय का जिस विषय के साथ में संबंध घट सकता है व्यक्त हो सकता है तस्य सात संबंध उपपत्ति तत् वै तस्य तथ से संबंध उपत्ति जो उपत्ति मैंने ज्ञान है ऐसा होने से उस अर्थ का संबंध का ज्ञान होने से तरबला उसके ज्ञान के बल से मानना पड़ेगा विवाह करना पड़ेगा ये कहा अर्थ आराम यथा उपयोगी संबंध अमश्य अर्थों का जो संबंध दिखा विषयों का परस्पर जो संबंध दिखाना होगा हमने जो तो तरीका बताया वही करना पड़ेगा जिसके साथ जिसका संबंध कर सकता है उसी करना यही गुर्बाज करना यही युक्ति कहा तो सिद्धांत न ऐसा नहीं अगले मंत्र को जिसमें नहीं लगाया जा सकता तुमने तो दो विभाग किया मंत्र का क्या किया एक तो तपो दम कर्म सत्य ये तो ज्ञान के साथ साथ बताया तो है और एक बताया हुआ है वेद और वेद के अंग को ज्ञान के प्रोभाग में बताया तो उसमें कर्म के तो साथ में लिया तो ब्रितिश किसको लिया कर्म ज्ञान का विरोधी अज्ञान का साथ में होने वाला है ये सिद्धांत का पहले इसका ठीक है ये तो देवताओं का विसर्जन करने का मंत्र आया हुआ क्या है अग्निर अग्नि अजुशत अभिधत बहुजा एक मंत्र ऐसा मंत्र है दूसरा है अग्निशोम इदम हवीर अजुषेताम अभिदृधेताम अजु बहुर्जा अक्राताम इत्यादि बहुत सारे मंत्र देवताओं को विसर्जन करने लगते हैं इसी को अन्वाग किसी को क्या बोलते हैं सुप्त बाहर का अनुमंत्र और मंत्र बोला इन मंत्रों को ऐसा बोलते हैं देवता ना है, देवताओं का विसर्जन करने का मंत्र है अग्नि आपने इस को सेवन किया अग्नि को बोल रहे अग्नि देवता का अग्नि संबंधी यज्ञ था और अग्नि को विसर्जन करना है तो आप कहते हैं अग्नि आपने बहुत खा लिया है अग्रेरम हवीर अजुशत इस हबी का सेवन आपने कर लिया और अभी अभिव्यता आप बढ़ गए बड़े हो गए अभी अभिव्यतः बढ़ गए आप और जायो महोदय बंद उपकार किया आपने आप आए हमारे हबीर को आपने स्वीकार किया बहुत बड़ा उपहार किया ऐसा बोलता है और अब जाइए बोलेगा अथवा अग्निशोम अग्निशोम याद है जो जो दो देवता है अभी आपके देवता दो तो है अग्नि और है अग्नि देवता सोमी देवता अग्निशोम होरम हबीर अभिषेता या दुर्वचन है आप दोनों ने यह हमीर को ग्रहण कर लिया है और अभिद्विता आप दोनों बढ़ गए और बहुत बहुत जायो अपरातान महान आपने उपकार किया है इत्यादि इत्यादि शुक्ला है या अकृत और अक्रात को जल ध्यान में रखना का होगा अकृत में आकारषित होना चाहिए लग लगाने पर में या अकृत बना लग लगाड़ है आकारषित बनता तो या वह बना रखा है दात हो नजर ध्यान देना धातु जो दमनार्थक दा धातु है गिड़ो गालूगी माने लोग लगा रहे तो जो गादेश होता है गोगा धातु देना है और छा संघातु का धातु और पा धातु पा धातु है पान और फट धातु है तो इतने धातु से पहले शिष्टालूक होता है प्रश्न कर ये तो धातु क्री धातु है उसमें सूत्र का आया ही कही है तो यहाँ सूत्र मिलेगा उसी प्रकरण मिलेगा। मिलेगा। में सूत्र मिलेगा मंत्र धसा वाला रसा इत्यादि सूत्र मिलेगा अंत में जन युद्ध ले ऐसा भूल जाएंगे लुप कर देगा लुप करने के कारण आपके पास सारधातु प्रत्यय पर है और इधर अजंता तो है सारधातु कारधातु गुण तो, तो होना तो चाहिए क्योंकि गुण का निषेध है भू धातु सावधातु तो यहाँ तो भू नहीं क्या शू नहीं किया वो नहीं हुआ है क्योंकि तो लुप हो रहा है ना लोकाम वैसे सूत्र जानते आप ना लोकांग काम वैसे सूत्र है जो लुबक शब्द के द्वारा जिसका लुप कर दिया जाता है मान शुरू शब्द लुप शब्द लुप शब्द के द्वारा तो वहां अंगकारी नहीं होगा इधर गुण नहीं हुआ, हुआ। अतृप्त बना दिया ये परस्पर पर है आगे जो बहुजा अपराकाम है ठीक है ये आपका ने बदमा ने बद किया हुआ है यहां अभी आक्री आगे आकरण है तो यहाँ आपका शीत है ठीक है तो यहां पर शीत नहीं है यहां अंग किया हुआ धातु तो है। प्रयोग होता क्या अक्षव्यक्तिया अंश अंग चलाते हैं वहां अंक चला करके क्री दृह क्री ब्रि गृह संघसी आता है तो अंग कर देगा विकल्प से अंग वाला है ये हम करेंगे तो अक्र अक्रग बनता है अक्र होना था, तो अक्रता बोला अक्राता बोल रहे हैं इसका मतलब आतंक जो प्रवृत्ति है आप अक्रेता ये आदेश हो जाता। करते इत्यादि काम तो ये जो देवता का विसर्जन करने वाला मंत्र है और इदम्भवीर अभिशतार अभिप्रज बहुजाओ अकृत इदम अग्रिशोम अभिषेता अखराताम इत्यादि सुप्तवाद्य इत्यादि बहुत सारे मंत्र हैं यानी ये देवताओं का विसर्जन करने के लिए सुप्तवाद्य के भाग के द्वारा सर्वयाग समाप्त हो या पूर्णावृति होने पर या शेष रहते रहते नहीं विसर्जन नहीं किया जाता सर्वयाग समाप्त हो जब सम्पूर्ण याग समाप्त होने पर या देवता समाप्त हो देवताओं मंत्रों क्रिए थे देवताओं को विसर्जन किया जाता है अनुमंत्रण में ना विसर्जन याग समाप्ति के प्रसाद किया जाता है ये मंत्रों से ये पूर्व बोल रहे हैं ठीक है समझना चार नंबर है देवानाम विसर्जनम देवता अनुमत्रण है ना, देवान विसर्जनम देवताओं का विसर्जन किया जाता है इन मंत्रों के साथ तद्यपि अस्विन सुक्तवाद्य बहुत देवता पठ्य थे ये सूक्तवाद में बहुत सारे देवताओं का नाम है किसके विसर्जन हो रहा जिसको आहूत देवता जिसको बुलाया गया है उसी का विसर्जन हो होगा जो आया ही जबता है उसके भी विसर्जन करथा युद्ध करना पड़ेगा पूर्वाजी कहना चाह रहा है आगे तपो तपो करवा दीजिए ध्यान में रखना दृष्टि उसमें रखना उसका यथाध्य विभाजन करना होगा वेद और वेद अंदर तो ज्ञान के पहले है बाकी ज्ञान के साथ साथ है ये कहना चाह रहे हैं पूर्वाजी कहा तद्यपि अश्मन शुक्रवार के बहुत देवता प्रशन बहुत सारे देवताएं पढ़े जाते हैं तथापि फिर भी आगे या देवता आऊता माने प्रत्येक याग अलग अलग प्रकार के हैं अलग अलग देवता के आह्वान होता है वहां। जिस याद में जिस देवता के आह्वान किया गया जिस याग में जिस देवता बुलाया गया आउटा तस्या एक विसर्जन है उसी देवता का विसर्जन में मंत्र का प्रयोग होता योग्यता प्रसाद योग्यता के बल से यथा अश्य शुक्तवाद अश्य विनियोक्तवाद मैंने देवता विसर्जन मंत्र का विनियोग करना पड़ेगा उपयोग करना होगा आपको तथा तप प्रवृत्ति नाम देव तप आदि को तो विद्याशेषत्व का अंग रूप से विनियो करना पड़ेगा भक्ति तो प्रबंध मैंने ज्ञान के अंग बात करके उसका उपयोग करना पड़ेगा तप आदि को तप दम और कर्म और सत्य इनको क्रोध तो जाना पड़ेगा वेद के अंग से माने स्वा सुहा भी करता रहेगा ज्ञान भी चलता रहेगा और कर्म भी करता वाली का यही है पूर्वंदेह परमाणि ये भी घट जाएगा इस से ईशावास मिलन भी हो जाएगा पूर्वदेव भी घटेगा दोनों घटेगा अभिहत याव जीवित अविघत ये भी घटेगा यही अविघत चल कहा तक हो सकता है विचार करेंगे तो विद्याशेषव विनियो भविष्य एक विनियोग तप प्रवृत्तिना विद्याशेष्व विनियोग तप होगा हो कि विद्या का अंग से विनियोग भविष्य वेदांग और वेद को छोड़कर के बाकी गा, ज्ञान का अंग बन जाएंगे ज्ञान साक्षात हो जाएंगे ऐसा कहा टिप्पणी थी पांच विनियोग यथारहम ऊन प्रयोग यथा योग्य कल्पना से प्रयोग करना चाहिए वह हमारी कल्पना यथा योग्य आधा योग्य जैसे जहां योग्यता हो उसके आधार पर कल्पना करके प्रयोग करना चाहिए तो ये जो मंत्र है आगे आने वाला मंत्र उसका उसको ज्ञान के साथ साथ लेना चाहिए अंग मांगना चाहिए उसको पहले मांगना ज्ञान के, के साथ मांगना चाहिए ये भरत प्रपंच का कथन है अब इसका उत्तर में सिद्धांत बोलना चाहते हैं आप ये पूर्वपक्ष टीका होगी और सिद्धांत बोलते हैं भव्य सुक्तवाद कैसे विनियोग योग्यता संभवाद ठीक है सुख्तवाद में योग्यता है यानी सारे देवता बुलाए नहीं जाते एक देवता आते हैं जो याग होगा जैसे देवता आए होंगे उनके विसर्जन में उसका सुखवाद का भी विनियो उपयोग करेंगे अलग अलग करेंगे हो सकता है नवेद सुक्तवाद कैसे विनियोग योग्यता संभवाद योग्यता है वह संभव है योग्यता है हो सकता है किंतु न कर्म कर्म का ज्ञान के साथ में संबंध बढ़ सकता है क्योंकि तुमने कहा दो हिस्सा किया अगले मंत्र अगले आने वाले मंत्र को भाषण में कहा था ना क्या कहा था तथा तपो तमो कर्म सत्या तप है तम है कर्म है सत्य है अगले मंत्र में जो है आने वाले है उनका तो ब्रह्म विद्या शेषत्व ब्रह्म ज्ञान का अंग मानना पड़ेगा अथवा उसके सहकारी साधन मानना होगा ये कहा था कल्पे वेदान ना, वेदान नाम ना तो अर्थ प्रकाश अर्थ प्रकाशक है वो वेद और वेद के अंत व्यापरवादी इतने भी हैं इसलिए क्या करना दोनों के उपकार होंगे वो वो पूर्व साधन होंगे कैसे होंगे मानद वेद हो चाहे व्यापारवादी उनके अंग होंगे सबके सब ज्ञान के पहले होंगे तभी ज्ञान होगा या कर्म का कर जानकारी होगी ये कहा था तो कहते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता सुप्रवाद को तो विनियोग हो जाएगा योग्यता है वहां संभव न कर्म कर्म का योग्यता नहीं है ज्ञान के साथ में समुचय होने के तो तुम्हारा भाग्य ये तपोतप कर्म आदि को ज्ञान के साथ साथ या अंग मानना या सहकारी मानना कर्म ज्ञान का विरोधी है कर्मान विद्या विरुद्धत्व अयोग्यता या अयोग्यवात्म कर्म जो है विद्या ज्ञान के विरोधी है अज्ञान का साथ में कर्म होता है मैं मनुष्य हूं यह भावना भी कि यह कोई कर्म हो पाए ना मैं मनुष्य हमें ज्ञानकालीन है कि अज्ञानकालीन है अज्ञानकालीन है सचिदार आत्मा को मनुष्य होकर रहता है तो कर्म अज्ञानकालीन है और कर्म को ज्ञान के साथ समुच्चय करना संभव नहीं एक है तो कर्म विद्या विरुद्ध विद्या के विरुद्ध होने से योग्यता अयोग्यता कर्म की योग्यता नहीं विद्या के अंगव भी योग्यता नहीं शाकाहारी वर्णा भी योग्यता नहीं है अयोग्यवादितंबर तिपन असंभव अयोग्य का है असंभव है कर्म का ज्ञान का समुच्चय वर्ण संभव सह समुचय संभव नहीं है कर्म समुचय तो मानते हैं सिद्धांत जी पहले कर्म हो बाद में ज्ञान हो ये तो ठीक है समय तो समुचय वाला संभव नहीं ज्ञान के लिए कर्म आवश्यक है ज्ञान के साथ कर्म नहीं हो सकता बात इतनी है ज्ञान के लिए तो निष्काम कर्म की जरूरत है पहले ज्ञान से पहले उसका काम होगा ज्ञान का है। क्यों ज्ञान देहादी अहम भाव को नाश करके होगा अभिमान को नाश करके होगा ना हम देहा नमे देह बनाने वाला है और ये मैं ब्राह्मण हो मैं क्षत्रिय हूं ऐसे समाज तो बनाएगा तभी तो कर्म करेगा ब्राह्मण आत्मा? नहीं, शरीर जो उत्पन्न हुआ उसी का नाम ब्राह्मण आत्मा कोई ब्राह्मण नहीं होता। ये ना वास्म ही कहा ये ये तुमने जो विभाग किया अगले पत्र का जो विभाग किया योग्यता कि के बल से मानना पड़ेगा हाँ कपो दम सत्य को ज्ञान के साथ साथ मानना और वेद और वेदांग को ज्ञान के पहले मानना कहा था ये ठीक नहीं ना आयु कहे, ये ठीक नहीं है योग्यता नहीं क्यों तो कहते सिद्धांक बोलते हैं नहीं ही विभाग को को घटा प्राप्त है ये जो तुमने तो विभाग किया ये ठीक ठीक हो नहीं सकता घट नहीं सकता है क्यों नहीं हो सकता है न ही सर्व क्रियाकार तिरस्कार इन ब्रह्म विद्या या शेषापेक्षा जो ब्रह्म विद्या कैसी है सब को तिरस्कार करने वाली है जो साध्य साधन सबको तिरस्कार करने वाली है है माने आत्मज्ञान ऐसा है ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान सर्व क्रिया कारक जितने भी क्रिया है और जितना कारक है हाँ और फल क्रियाकारक फल एक कर्म का स्वरूप होता है कर्म क्रियामान कर्म और कारक किस कर्ता के द्वारा कौन सा कर्म होना है और कारक में संप्रदान क्या है वहां अधिकरण क्या है वहां अपादान क्या है और साधन क्या है तृतीय कारण क्या होगा कर्ता कौन होगा सब कारण में आएंगे कर्म कौन सा हो रहा है क्रिया कारक फल और फल क्या मिल रहा है उस कर्म का इस तो भेद बुद्धि है ये क्रिया है ये कारक है ये फल है ये जो भेद बुद्धि को तिरस्कार तिरस्कार कर दे कौन ब्रह्म विद्या तिरस्कार करने वाली उसकी ब्रह्म विद्या या तिरस्कारिंग ब्रह्म विद्या या तिरस्कार करने वाली ब्रह्म विद्या को तो शेषापेक्षा मंग की अपेक्षा नहीं है उसको ये नहीं थी कोई जैसे या दर्शपूर्णासयाग की अपेक्षा उसके दिन आप फल ले दे पाएंगे दे स्वर्ग ले पाएंगे शेष वाले अंग अंग की अपेक्षा नहीं ब्रह्म विद्या को सहकारी साधना संबंध नहीं, तो। नहीं। दर्शपुरवास के बराबर प्रवास याग की अपेक्षा है दर्श याग को अपेक्षा है प्रणवास का ऐसा भी नहीं है ब्रह्म विद्या वो स्वतंत्र है ना तो सहकारी ना अंग चाहिए ना सहकारी चाहिए अपना फल देना मोक्ष देना मैंने स्वतः स्वतंत्र है ये कहा विद्याया विषय पर्यालोचनया फल पर्यालोचनया च नास्तिक तत्वता तो समाचार देखो तो विद्या जो आत्मविद्या ब्रह्म विद्या है उसके जब विषय के परियालोचना करते विषय कौन है उसका आत्मा हम में होना है जीवात्म परमात्मा के ऐक्य विषय है उसका ब्रह्म विद्या का विषय होता है जो स्वर्गादी तो है नै? अपने स्वरूपियों होता है विषय की आलोचना करने विचार करने से विद्या का जो विषय है जीवात्म परमात्मा के ऐक्य अहम ब्रह्माष्टी यही तो है उसका विषय यही है यही है तो विषय पर ही आलोचना या फल फल क्या है मोक्षल फल है फल देखते हैं विषय देखते हैं दोनों तरीके विषय नास्तिक तत्व संबंध योग्यता संबंध की कोई योग्यता वास्तविक संबंध की योग्यता नहीं तत्व साफ समुच्चय बारी समुच्चय वाद्या कल्चनम संबंध बारे कह संबंध हो सकता है कि भ्रांति से जो संबंध की कल्पना करने जा रही है समस्या बारि आ रही है उसको तिरस्कार किया संबंध की स्थिति पाने किसी के साथ अंग की संबंध भी नहीं है सहकारी के संबंध भी नहीं वहां वो स्वतंत्र है न दर्शयाग के समाज किसी सहयोगी का अपेक्षा रखता है वो दमिज्ञा रखती है न सहयोगी दर्शयाग सहयोग मानता है किसका पुनर्वास याग अगर दर्श पुनवास याद दोनों करने पर भी सहकारी अंग की अपेक्षा रखते हैं अनुयाद प्रयाज आदि ना कुछ नहीं ना न अंग संबंध की अपेक्षा है ना सहकारी दूसरे व्यक्ति की संबंध योग्यता है ताह। कहा प्रत्युत उल्टा देखो विद्या में क्या सामर्थ्य है प्रत्युतः है, उल्टा है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं है अंग की आवश्यकता भी नहीं है सहकारी की आवश्यकता भी सहयोगी भी नहीं क्यों प्रत्युता कार्बनत् अनुयोगात्म कार्बन की उपयोगिता ही नहीं वहां क्योंकि यह अभिमान को बाहर करके प्रमुख होगी जब तक यह अभिमान है तब तक आत्मज्ञान हो नहीं सकता हो मैं पूर्व सोच फ्री हो करके बोलता हो तो आत्मज्ञानी नहीं हो वो तो शरीर का ज्ञान है शरीर का परिचय उसको है तो, तो एक व्यावहारिक स्थिति है और आत्मज्ञान पारिवारिक स्थिति ये कह रहे हैं प्रत्युतर कर्माम कर्म में उसका उपयोगिता ही नहीं ज्ञान का कर्मान भव्य विद्या को कर्म की उपयोगिता नहीं है कर्म त्याग है मोक्षणा करते कर्म का त्याग ही करना चाहिए मुमुक्ष है तो कर्म का त्याग कर देना चाहिए साधन के कर्मों का त्याग देना चाहिए यदि मुमुक्ष है तो कहा क्योंकि ज्ञान के लिए सहयोगी नहीं हो सकता है कर्म उसको त्याग देना चाहिए ये कहते हैं सर्व का आश्चर्य कहते हैं सर्व विषय व्यावृत्त है प्रत्येगात्म विषय निष्ठत्वाच्च ब्रह्मविद्या ब्रह्मविद्या कहां संबंध रखती है सर्व विषय व्यावृत्ता संपूर्ण विषयों से व्यावृत्त करने वाली प्रत्येगात्मा संपूर्ण से व्यावृत्ता है आत्मा न शरीर है ना इंद्रिय है न मन है न बुद्धि है न रूपा रूप रसा पांच विषय सभी विषयों से व्यावृत्त जो आत्मा है अलग है पृथक है तो यह है बाकी विनाशी है अविनाशी है ऐसा जो आत्मतत्व है संपूर्ण विश्व में से व्यावृत्त मान पृथक जो आत्मतत्व है व्यावृत्त प्रत्यगात्म जो अंतरात्मा है वो विषय होता है ब्रह्म विद्या का विषय ब्रम विद्या ब्रह्म विद्या का विषय तो अंतरात्मा है कोई शरीरादि नहीं है और कर्म होता है शरीर आदि में अभिमान के पूर्वक कर्व होता है इतना अभिमान न हो चाहे वैदिक कर्म हो चाहे स्मार्ट कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो चाहे लौकिक कर्म हो मैं मनुष्य हूं ब्राह्मणादी हूं यह भावना के बिना तो तो कर कर्म कर ही नहीं सकता बुद्धि से होना ही करता क्योंकि भिन्न भिन्न जाति को लेकर के भिन्न भिन्न कर्म का विधान है तो जो शरीर राज्य को बाध करके ब्रह्म विद्या होनी है नाहमदेहा न मे देहा, देहा वह कहां से कर्म करना वो तो, तो उल्ट विरोधी है क्योंकि विद्या का विषय को सर्व विषय व्यावृत संपूर्ण विषय से पृथक जो आत्मतत्व तो है प्रत्येगात्म विषय तत्व आत्मा विषय को विषय को विषय करने वाले हमें प्रमेज्ञा यार तब फलश निष्क्रेय और उसके जो फल है निष्क्रेय मोक्ष है वो भी सबसे व्यावृत अलग है संसार रूप फल है ही ना उसमें अपना स्वरूप की प्राप्ति को मोक्ष मांगना है कोई लोकांतर में जाना नहीं है मोक्ष स्वस्थ होना अभी अस्वस्थ है हम लोग जैसे रोग आ जाता है दवाई खानी पड़ती है अभी दवाई खा रहे हैं स्वस्थ होने के लिए दवाई यही है इसको त्यागना ही यहां पर दवाई है आपको विचार से त्यागना त्यागनाई औसर है क्योंकि को दीर्घ रोग हो भार हो प्रश्नोत्तरी ने कहा सबसे बड़ा रोग क्या है संसार जन्म मृत्यु का चक्कर भागवान है जन्म मृत्यु का चक्कर क्यों औंत उसके अवसर क्या है तो कहा विचार विचार ही है आत्मा अनात्मा विचार अनात्मा को तो त्यागना है आत्मा को रखना है ये विचार ही आवश्यक है ये कहा है उसका फल को भी किसी की अपेक्षा नहीं है सहकारी साधन की तो भी अपेक्षा नहीं है और अंगठ की भी अपेक्षा नहीं है ना उसको विद्या को तो अपेक्षा है ना उसको किसी रूप की अपेक्षा नहीं है उल्टा है वो तो सबसे अलग है अपर्म बहुत सारे जोर करके होता है क्रिया फल भेद फलभेदी होगी एक कर, एक कर्म करने के लिए कितने कारक जोड़ेंगे अधिकार की अपेक्षा होगी कहीं कर्म करना होगा हो ठीक है और संप्रदान किस देवता के लिए कर्म करना होगा संप्रदान की जरूरत होगी और साधन किस साधन से करना है, है।, है? है कारण की भी अपेक्षा होगी और कर्ता की भी अपेक्षा होगी कर्म वैसे निष्पादन होगा क्या कई कारक चाहिए वहां एक तो कर्म होगा बाकी अन्य कारक के सहयोग से होना है वो और फल होगा तो ब्रह्म विद्या को कोई जरूरत तो नहीं फल को कोई लोका फल है नहीं स्वतः अपना स्वरूप ही वह वो फल तो ब्रह्म विद्या के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है अंगर की अपेक्षा भी नहीं है सहकार की अपेक्षा नहीं है इसलिए कहा है कहीं स्मृति में कहा है मोक्ष मदा कर्म तेज देव स साधनम के दही तज कम कृतु प्रत्यक परम पदम ऐसे कहा मोक्षम इच्छा यदि मोक्ष चाहता हो वो ड्यू से ऊपर उठना चाहता हो यही मोक्ष है आत्मा में अवस्थित होना चाहता हो वो मोक्ष है मोक्ष इच्छन, सदा कर्म तेज ससाधन सा कर्म सदा तेज़। साधन जो यज्ञ प्रवितादी हैं जो भी है साधन कर्म के साधन शिखा शुक्रादि उसके सही कर्म को ज्ञान मोक्ष चाहता होता मोक्ष में इच्छन मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति सदा निरंतर त्यागरे सर्म त्यजद साधन के सहित कर्मों को त्यागे कर्म के साधन ब्राह्मणत्व आदि अभिमान कर्म के साधन हैं यज्ञ जो प्रवृादी हैं ये, है, ये कर्म के साधन हैं उसको त्यागे त्यागे काजदे ही कहा त्याग तो त्याक्ष साधन के सहित कर्म त्या तजे त्यक् तजेय प्रत्यक्परम पद प्राप्त बहुत ही होगा वो जो ज्ञान पदार्थ है ब्रह्म है आत्मा है त्याग से ही होगा त्यागे न के अमृतत्मान में आता है न प्रजया धनेना ना न प्रजया धनेनाधिकार हाँ. न कर्मा प्रजया धने ना इससे होगा ना कर्म भी नहीं होना है कुछ भी है। त्यागे नहीं त्यागे न के अमृत उसको तो त्याग से ही प्राप्त हुआ सबको मैं नई हूं नई हूं नहीं हूं यह अलग करना सबको त्यागना कर्म का साधन के सहित कर्मों को त्यागना यही त्याग के द्वारा ही वो जो गैर विषय है आत्मतत्व तो है वह तय तुम त्याग करने वाले के प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा किस रूप में आत्मरूप से प्राप्त होगा प्रत्येक में आत्म अंतर रूप से प्राप्त होगा ना कि बाहर प्राप्त होगा परम परमपर वही है उसका ये कहा होगा स्मृति में तस्मात्मा सहकारित्म कर्मशेषापेक्षा च प्रेक्षा ना ज्ञान से उपस्थित है इसलिए जैसे तो कर्म के सहकारित्व तो हो ज्ञान माने कर्म हो तो ज्ञान मोक्ष दे पाएगा कर्म के कर्म नहीं हो तो ज्ञान मोक्ष नहीं दे पाएगा ऐसी बात नहीं होती अथवा शेष की अपेक्षा भी नहीं कर्म अंग बनेगा ज्ञान अंगी बनेगा ऐसा भी ज्ञान नहीं चाहता जैसे दर्श पूर्ण मास अंग भी चाहते हैं सहकारी भी चाहते हैं मानी दोनों याद करने पर ही सूर्य मिलना है तो केवल एक याद से स्वर्ग नहीं मिलेगा अब अमुयाद प्रयाग करें किंतु एक ही याद करें चाहे तो दस याद अमावास्यद करें चाहे पूर्णवास के याद याद करें उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा सहकारी होंगे एक दूसरे दस याद के लिए पूर्णवास याद सहकारी है पूर्णवास याद के लिए दस याद सहकारी है और दोनों करने पर भी यदि अमुयाग प्रयास नहीं करेंगे स्वर्ग नहीं मिलने वाला अंग भी जरूरत है वहां सहकारी भी जरूरत है ऐसा आत्मा को न तो कर्म अंग रूप से जब सकता है ना सहकारि रूप से सकता। है ये कहा तस्मात्मा कर्मता सहकारित्व कर्म में सहकारित्व साधन होना कर्म शेष अपेक्षा कर्म अंग कर्म शेष में अंग अपेक्षा व्यान उपपद्ध है ज्ञान को तो यह कहा एक नव चिंतन कर्मरूपो यह शेषो अंग कर्मरूप जो शेष अंग है शेष अंग है सहकारी कर्मरूप अंग कर्मरूप सहकारी दोनों की अपेक्षा नहीं किसको ज्ञान तो को असद यथा योग विभाग प्रपंच की वजह से जो कहा गया था सुप्तवाक्य समान जैसे, जैसे विभाग हो वैसे वैसे विभाग करना पड़ेगा अगले मंत्र का तत्म कर्म सत्य को ज्ञान के साथ साथ मानना होगा अथवा ज्ञान के साधन के सहकारी मानना होगा और वेद और वेदांत को ज्ञान से पहले मानना होगा यह करता अन्य ज्ञान अकस्मात तद असद ठीक नहीं है तो, तो पूर्वाजी ने कहा था वो ठीक नहीं क्या कहा था सुप्तवाद अनुमंत्रण वह करना चाहिए कहा था, था जैसे सुप्तवाद देवताओं का विसर्जन करने वाले वाक्य का विभाग किया जाता है क्योंकि एक याद में ज्ञान अनुवाद मंत्र में बहुत सारे देवता का नाम है और एक याद में एक देवता को आभूत है एक देवता है तो सभी को विसर्जन तो नहीं होगा ना जो आया उसी को विसर्जन करना होगा ठीक इसी प्रकार कहा था वो करता नहीं इसलिए अवधारणार्थ आयु वश्न प्रतिबंध स्वरूप यहाँ जो निश्चय करना ही है ये प्रश्न जो उपनिषद्रूही ये प्रश्न और उत्तर क्या है उपताते उपनिषद ग्रामीण बाबते उपनिषद अब्रूह मणि ऐसे जो कहा निर्धारण करने के लिए है अवधारण के लिए निश्चय किया मानी कुछ शेष नहीं है करना उसके साधन रूप से ब्रह्म विद्या के साधन रूप से कुछ कहना बाकी है उसके सहयोगी साथ साथ, साथ सहयोगी भी नहीं उसका अंग भी कोई नहीं उपनिषद तो पूरा हो गया है द्वितीय उपखंड पूरा होते ही ब्रह्म विद्या पूरी हो गई इसलिए तो प्रत्याशम होगा तो अमृता भवन जी बात सुना दिया था न अध सत्य मस्ती नचे वेदित महादीत नष्टी भूतेश भूतेश भूतेश अमृता फलवाक्य सुना दिया है उपनिषद पूरा हो गया है अगर उपनिषद कहने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उपनिषद के लिए जो तो साधन कुछ चाहिए वो बतना जब तक जीवन में तप नहीं होगा इंद्रिय दमन नहीं होगी और निष्काम कर्म नहीं करेंगे आप चाहे जन्म का चाहे पूर्व जन्म नहीं होगा और वेद नहीं पड़ा वेदांग वेदांग ही नहीं पड़े तो ये ज्ञान होना संभव नहीं ज्ञान के पहले साधन है इसके बिना ज्ञान नहीं होगा किंतु ज्ञान होने के बाद इनकी आवश्यकता है, नहीं सिद्धांत हमारे जैसे दीपक जलने के लिए बहुत सारे साधन की आवश्यकता है तेल चाहिए बाटी चाहिए गद्दी चाहिए जो कुछ भी चाहिए पापड़ चाहिए बहुत कुछ चाहिए माची शादी चाहिए घर्षण करना पड़ेगा तब दीपक जलेगा फिर तो दीपक जला जलने के बाद उसका काम है प्रकाश वस्तु प्रकाश करना प्रकादी जो सामने वस्तु होंगे उसको प्रकाश करना दीपक माने प्रकाश का नाम है प्रकाश करना उसके लिए तेल तेलवाती आदि की आवश्यकता नहीं है वो पूर्व साधन है ठीक इस प्रकार पपो आदि ज्ञान के पूर्व साधन है ज्ञानकालीन नहीं है यह सिद्धांत करना चाहे वेद हो चाहे वेदांत हो चाहे कपोरगम और कर्मादि जितने भी हैं ये सब ये ज्ञान के पूर्व साधन याद होगा तो उसका काम बन गया ये सब ज्ञान के लिए करना है सबके साथ सब। ये कहना चाह रहा हैं तस्मार अवधारणा तथा प्रश्न प्रश्न प्रतिबद्ध प्रश्न और प्रतिबद्ध मंत्र जो ही उपनिषद ही ऐसा प्रश्न है और उगता दे उपनिषदी और उसी को अवधारणा कर निश्चय कराने के ब्राह्मण बाब देव उपनिषद अवरू बोल दिया है ठीक है अवधारणी है यहाँ मान उपनिषद बाकी नहीं है कहने के लिए ये एतावती भैया उपनिषद उगता ये यही मंत्र में कहा बस इतना ही उपनिषद था बता दिया भैया एतावती बस उपनिषद उगता इतने उपनिषद कह रही है अन्य अन्य निरपेक्षा अन्य निरपेक्ष अमृतत्वाय अन्य की अपेक्षा न रखने वाली है अमरत्व के लिए अमृतत्व है अमरत्व प्राप्ति के लिए अभी तो मरने वाला समझ रहा है अगर आप भी क्या हो जाए तो अपने को अमर समझेगा ये अमृत है कहीं आपको गिलास नहीं तो गन्ने का जूस जैसे अमृत नहीं मिलने वाला है आपको अपने आप में कौन है ना अमरथ को अमृत काल ने अमरतवान हमारा स्वरूप अमर होने पर भी आज मरने वाला समुद्र बैठे हुए हैं इसके साथ तादात में करने के कारण ये तादात न करना ही हमारा मरणा जिस अच्छा त्रिपलाद उक्तिवध एव अश्यापर्य देव इत्या त्रिपलाद ऋषि प्रश्नो प्रतिशत में मैंने सारे उत्तर देने के बाद वहाँ छह ऋषि जाते हैं जिनके पास है सभी का प्रश्न होगा सभी का उत्तर देते हैं उसके बाद विषयों के मन में होगा कि गुरु जी चुप हो गए अब आगे कोई बोलने पाया तो दूसरे गुरु के पास जाए आइए इस बड़ी बात में डिग्री डिग्री कॉलेज जाते हैं ऐसा जाए इनको इतने आता है बाकी नहीं आता कहते न सोचने करे कहते न आता है परम अस्थि ऐसे इससे पर कोई उपदेश दूसरा कोई उपदेश नहीं है अवधारण करते हैं तिरला है न आता परमस्थि इससे आगे कुछ भी नहीं जो कुछ है इतना ही चाहे तुम बृहस्पति के पास जाओ हाँ। चाहे कहीं भी लो उपनिष इतना ही माता परमस्थी ऐसा बोलते हैं ठीक किसी प्र, प्रकार यहां भी उपताते हैं उपनिषद यदि ग्रामीण बाबतें उपनिषद अब्रूमा यह अवधारण है आगे कोई उस ब्रह्म ज्ञान के सहयोगी आदि की अपेक्षा नहीं है हमने ब्रह्मज्ञान बता दिया है ऐसा कहा क्योंकि शिष्य के मन में है कि ब्रह्म तो बताए गुरु जी ने ज्ञान कैसे होगा ज्ञान के लिए साधन बताएंगे आगे ठीक है। टीका में कहा सर्वेभ्य उत्पाद्या कर्मव द्रभ्य व्यावृत्तो यह प्रत्युगात्मा भाष्य में था न आत्मा कैसा है सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्मक विषय निष्ठत्वाच्च्रम विद्या का कहा था उसका सारे विषयों से व्यावृत है देखो कर्म का स्वरूप चार होता है उत्पाद्य आपके विकार्य संस्कार आत्मा में चारों में नहीं है ना आत्मा को उत्पन्न करना है न आत्मा को मान विकृति करना है जैसे सोमरस को टूट करके विकृति बनाते हैं याद है, ऐसा भी नहीं है पूर्व राश उत्पाद के होता है यजमान यजमानी मिलकर के टूटते हैं पीसते हैं करके उसको बना लेते हैं वो भी नहीं है विकार्य भी नहीं है और आत्य भी नहीं वेद मंत्र आदि शिष्य प्राप्त करते हैं गुरु गुरु के माध्यम से प्राप्त करते हैं ऐसा भी नहीं है आपके संस्कार्य भी नहीं है आत्मा शुद्ध उसको क्या संस्कार करना है जो अपवित्र पवित्र वादी बोले तो मैंने अशुद्ध पदार्थों को संस्कार करने के लिए बोला जाता है आत्मा हो सकते हैं चारों ने यही कारण सर्वेज्ञ उत्पाद व्या सभी विषयों से जागृत है आत्मा कहा सकता है क्या विषय ये उत्पाद्य आपके विद्यालय संस्कार जो क्या इशारा स्वीकार विस्तार से पढ़ा है उत्पाद व्याधि कर्म जो कर्म को विषय करते हैं कर्म का mm. जो विषय होता है उत्पाद्य चार विषय कोई एक होता है कर्म वो हो गोरण विषय कर्म का विषय आत्मा पृथक है कर्म का विषय से अलग है कर्म का विषय चार ही होंगे उत्पाद्य आपके विकारी संस्कार उससे अतिरिक्त है आत्मा आत्मा ना उत्पाद्य है न आपके है निकारी है न संस्कार्य स एव वही आत्मा एवं ब्रह्म रूपेण उसी आत्मा को ब्रह्म से ब्रह्म रूपे न्यावर्तक ऐसा विद्या ब्रह्मरूप से ज्यावर्तक वो आत्मा क्या है किसके द्वारा व्यावृति कहा विद्याया विद्या विद्या का विषय यही है सबसे अलग हुआ जो ब्रह्मरूप से ज्यादा है आत्मतत्व वो ये ब्रह्म विद्या का विषय ऐसा आए। आत्मा जो उत्पाद्यादि धर्मों से रहित है उत्पाद्य अधिकारी ये आद्य संस्कार्य नहीं है ऐसे धर्म से रहित जो आत्मतत्व है ब्रह्म रूप से व्यावृति होना अहम ब्रह्मास्त्र में जाना यही है विद्या का विषय है विद्याया विद्या विद्या का विषय होता है। तो जो विषय विद्याया दयावर्तक विद्या ब्रह्मरूप से व्यावृत्त हुआ जो है ये उत्पाद्यात् के द्वारा पृथक जो दिखाई पड़ता है आत्मतत्व वो होता है विद्या का विषय तन निष्ठत्वाद विद्या उसीवृ ब्रह्मनिष्ठत्व हम ब्रह्मास में तो उसमें निष्ठा सभी से ज्ञावत हुआ आत्मा को विषय करते दिया वहां तो कर्मादि होना संभव नहीं है तब फलश था और विद्या तो का फल भी कैसा है कर्म का है कर्म कैसा है दिनाशी फल देता है कोई भी कर्म स्वर्गादी देगा कितने दिन रहेगा क्षेत्र पुण्य मृद लोगों ने गीता भी नाम दिया पढ़े ही है बहुत बड़े परिश्रम करके गए थे किन्तु थोड़ी देर वहां मौज मुझ मजा उदारी उसके बाद फिर पुनर्मुसी को होगा ऐसा हो रहा है तो विद्या का फल भी ऐसा है कर्म वैलक्षण न्याय कर्म का विलक्षण है कर्म अनित्य फल देने वाली है और विद्या नित्य फल देने वाला है आत्मस्वरूप प्राप्त कराने वाली है इसलिए कर्म की उपयोगिता नहीं विद्या के साथ न कर्म को अंग मान सकते न सहकारी मान सकते हैं टिप्पणी चार पांच कर्मादित्य किससे दयावर्तक आत्मा कर्मादि से आवर्ता है, है अलग है पांच में कर्म वैलक्षण्य कर्म वैलक्षण्या कर्म फल वैलक्षण कर्म वैलक्षण्या टीका में है उसका अर्थ कहना कर्म परिलक्षण में कह से काम नहीं करम फल से विलक्षण फल है कर्म का फल होता है अनित्य फल क्योंकि यद कृतकम तद अनित्यम व्यक्ति है जो, जो कार्य होगा वो अनित्य होगा कर्म का फल कृतक होता है पहले नहीं था अभी पैदा किया जो होगा मरेगा वो यदि कृतकम तद अनितम कर्म का फल अनित शांति से मानते है कर्म फल वैलक्षण ये कर्म विलक्षण कर्म कर्मा साध्यत्म एवं कर्मलक्षण कर्म के द्वारा साध्य नहीं है कर्म असाध्यत्म तर्वैलक्षण कर्म वैलक्षण कर्म परवलक्षण में कर्म के द्वारा साध्य नहीं है कर्म से साध्य होता है अनित्य होता है थोड़े और आत्मा जो है कर्म से साध्य नहीं है कर्मा साध्यत्व देता कर्म से असाध्य साध्य नहीं है कर्म वैलक्षण हो जाता है कहा आगे मंत्र है अब यही बताना है कि ब्रह्म विद्या हो जाए तो काम बन गया आत्मभाव में बैठ गया यही मोक्ष है हो गया कि तो ब्रह्म विद्या किससे हो ब्रह्म विद्या हो ज्ञान आत्मज्ञान बनकर तो काम बन गया कि तो ज्ञान कैसे होगा उसके साधन बता दें कोई साधन था इसलिए शिष्य प्रश्न कर रहा था गुरुओं में उपनिषद होनिषद शब्द पर यही के जान जो ज्ञान के साधन तो वो गोपनीय रहस्य है उसको बताइए ना गुरु कहा था पूछा था ताह था अच्छा उपनिषद गृही उक्ताया उपनिषद शिष्येण उठे आचार्य क्या उपनिषद ग्रुही शिष्य बोलता है उक्ताया उपनिषद उपनिषद तो बोल दिया गुरुजी ने बता दिया है खंड तक बता दिया फिर भी शिष्य ऐसा उपनिषद अनुभव ग्रूही इति शिष्य शिष्य के द्वारा फिर प्रश्न करने पर आचार्य आह आचार्य करते हैं आचार्य के द्वारा बदला दिया गया था फिर भी शिष्य के द्वारा पूछा तो जा रहा है उपनिषद ग्रूही क्या मतलब होगा तो आचार्य आचार्य करते हैं क्या कहते हैं उक्ता थे उपनिषद उत्ता मन कथितम उपनिषद आप उपासन उपनिषद भी बता दिया और उपासना आत्मसमति उपासना अधिक उपासना और अध्यात्मिक उपासना दोनों भी बता दिया कुछ शेष बताया ही नहीं है फिर तो गुरु ने कहा टिप्पणी एक न होगी उपनिषद यदि आत्मज्ञान है उपनिषद तो दो लेना कहते हैं क्योंकि उपताते उपनिषद मंत्र है और यहाँ पर दो बताए भाष्यकार ने भाग्यभाषण क्या बोलते आत्म बोल हैं आत्मज्ञान और उपासना दोनों बदलावी बोलते हैं इसलिए लिखते हैं कि उपनिषद एक ही उपनिषद शब्द जो आया उपताते उपनिषद उपनिषद का आत्मज्ञानम आत्मोपासन दोनों लेना है आत्मज्ञान को भी उपनिषद शब्द से लेना और आत्मा आत्म उपासना जो बताई गई वो भी उपनिषद शब्द से विवक्षित विवक्षित इसलिए ये कहा विवक्षित आसनाषद आत्मोपासन चाहिए उपनिषद भी बता दिया आत्मा जोसना बताई बाकी है विशेष है अरुना अब ब्राह्मण भाव के ब्राह्मण ब्राह्मण अब्रूम बक्ष्यामा अब ये बाक्य भाषा में अब्रूमा का लोग था उसको बख्श्या करके प्रयोग करना चाहते हैं अब हम तुम्हें कुछ उसके साधन बताएंगे ये कहना है ऐस कि व्याख्या कर रहे अधुना ब्राह्मीण बार ब्राह्मणा ने ब्रह्म संबंधी उपासना कही कही करके पदभाष्य में था अब कहते नहीं ब्राह्मण जाति को लेकर के कहना चाह रहे हैं आशीर्वाद ब्राह्मण बाबत है तो जो ब्राह्मण ब्राह्मण जाते हैं ब्राह्मण जाति का जो परिषद है उनको क्या क्या जीवन में करना चाहिए मुख्य रूप से उपनिशरण अब्रू ममन बक्श के ये कहना चाहते है बक्शी ही ब्राह्मीण लोकताहिक ही आगे कहेंगे इसी मंत्र आएगा बताया ब्राह्मीण ही कही गई तो बताएंगे आगे बक्षती ही ब्राह्मण ये कहना ये कहना है टिप्पणियां बक्ष ब्राह्मीण ये शेष है ब्राह्मीण बक्षती ब्राह्मी को कहेंगे आगे ब्राह्मण जाति संबंध रखने वाले को कहेंगे कहा ब्राह्मीण का सित्य था कहा कहेंगे तो आप ब्राह्मण का ही कहा ब्राह्मण अनुष्ठेय साधन विद्या ब्राह्मणों के जो अनुष्ठेय साधन है वेद पढ़ना वेदांग पढ़ना तप करना इंद्रिय दमन करना कर्म कर्मादि करना नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म करना ये सब ब्राह्मण का कर्म होता है तो ये बता रहे हैं ब्राह्मण अनुष्ठेय साधन विद्या ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठेय साधन विद्या बताने साध्य विद्या नहीं ब्रह्म विद्या नहीं है विद्या के साधन साधन विद्या को बताना है यह तो न अध्युक्ता अभी तक नहीं कहा अवनावधि उगता न अगुणि उगता अभी तक नहीं कहा गया उसको कहना है ये बाक्य भाषाकार इस उगता तो आत्मपरिसर का आभाष बताई गई थी द्वितीय खंडता किस कहा आत्मपरिसर का आत्मज्ञान के साधन रूपी उपनिषद को नहीं कहा था ये कहा चार विधि अगुनावधि उगता कहते फिर अभी तक क्या बताया गया आपने क्या बताया था उपनिषद अभी तक ब्राह्मी उपनिषद नहीं कहा है तो क्या कहा था अभी तक जो शंघा आगे तो कहा वो उठातू आत्मोपरिषद आत्मोपरिषद बता विद्या बताई गई थी वो विद्या के साधन नहीं बताया गया था तस्मात न भूताभिप्राय अभ्रूम विद्या भूताभिप्राय नहीं भविष्य अभिप्राय है आपके भाषण में ऐसे लिखता एक ही वक्ता है ये युक्ति प्रधान है वो पल प्रधान है वक्ता एक ही है अलग कर देते हैं अब रूप में कहा गया आ, ऐसा कहा था यहां पर बोलते हम कहेंगे क्या कहेंगे साधन विद्या को तो बताएंगे साध्य विद्या तो हो गई और साधन विद्या तो बताएंगे ये कहना है पांच के टिक्पण दस माह मान उत्तर होता है मानी साध्य विद्या ही बताई गई थी अलग साधन विद्या नहीं बताई गई ये साधन से उद्यान होगा ज्ञान के साधन बतलाने वाला एक आंसर है तस्मा ब्राह्मण अक्षरत्वा ब्राह्मण को कहना है ना आगे ब्राह्मण उपनिषद कहना है ये ही है माने ज्ञान से पूर्व अवस्था में होने वाले साधन चाहिए जिनको वो कहना इसके लिए ठीक ब्राह्मण जाते उपनिषद ऊपरी सभागित ब्राह्मण जाति का उपरे क्या है वो वेद पढ़ना वेदांग पढ़ना ब्राह्मणों का मुख्य कर्म रहा अन्य के लिए गौण है ब्राह्मणों के लिए मुख्य रहा वेद पढ़ना है वेदांग पढ़ना है व्यागर आदि पढ़ना है और तब करना तब क्या यह बताएंगे आज ये तप क्या था माने मन और इंद्रियों का एकाग्र करने का नाम है विशेष तत्व ही है कि चांद्रायण आदि तत्व तो ऐसी छोटी तप नदी में एक पैर से खड़ा करना ये सब तब तो है छोटे तब मुख्य तब होता है मनसस्ंद्रिया हित परम पथ ऐसा होगा मुख्य तब ये होता है मन इंद्र को एकाग्र महमुखी वृत्ति नहीं बना मुख्य ब्राह्मण जाति अनुमान ब्राह्मण जाति के द्वारा अनुश्येय जो विद्या है विद्या जो विद्या है आत्मज्ञान साधन होता है आत्मज्ञान के साधन स्वरूप विद्या है ये तप आदि इसको बताना है एक सत्वाधि ब्राह्मण सुखा नशे न देखो गीता के चतु अध्याय यात्रा होगा पढ़ा होगा चातुर्वर्णन मैं सृष्ट गुणकर्म विभाग तस् चारों चारोकर्णों की सृष्टि न नहीं की है चातुर्वाद सर है चार वर्ण वाला धर्म नहीं चारो वर्ण है वहां स्वार्थन श्रे है वो भाव भी नहीं तो प्रत्यय तशला के अधिकार में गुण गुणवत ब्राह्मण आदि को कर्म ही स्वर आता है माय भाव में होना चाहिए भाष्यकार ने अर्थ किया है वो स्वार्थन है स्वयं चतुर्वर्ण ये वो चातुर्वर्ण चातुर्वर्ण का अर्थ चतुर्वर्ण ही है चार वर्ण की मैंने स्थिति थी गुण विभाग कर्म विभाग कहा गुण विभाग क्या है गुण विभाग यह है ब्राह्मणों के जो गुण हैं सत्व प्रधान रजगौण होता है ब्राह्मणों में ये होता है सत्गुण प्रधान होगा और रजगुण गौण होगा पर क्षेत्रियों में रजुगुण मुख्य होगा प्रधान होगा और रजगुण सत्वगुण कम होगा क्षेत्रीय शरीर वाले होगा जन्म से बाद में फिर आगमन करेगा बात अलग है और ब्राह्मण खो तो अलग पड़ता है मुख्य ब्राह्मणों के लिए बुण, बुण गुण गुण विभाग इस तरह से किया है प्रधान और गौण होगा रज ये ब्राह्मणों का गुण होगा जन्मजात स्वभाव गुण पर क्षेत्रीय में होगा रज प्रधान सत्य गौण और वैश्व में क्या होगा तम गौण होगा रजो प्रधान होगा और सूत्र में होगा तम प्रधान रज गौण ऐसा होगा ये गुण विभाग और कर्म विवाह को अठारह अध्याय बताया हुआ यह ब्राह्मण का कर्म और क्षेत्रियों का कर्म वैश्यों का कर्म शुत्रों का कर्म अलग अलग अलग, क्या अलग। तो है अठारह के है तो यही वही बातें का अन हैं सत्वाधिक यद्यपि तीनों गुण है किंतु ब्राह्मण में सत्व गुण के अधिक है जन्म काल में यह नहीं कि बाद में रावण को भी सत्गुण अधिकुण नहीं समझना बाद में बिगा संस्कार को तो अलग बात है जन्म जन्म तो मान जन्मजात गुण ब्राह्मण में सत्गुण ज्यादा होता है सत्वाधिक्यात ब्राह्मण में सुखा अनुष्ठे उनके आराम से अनुष्ठेय हो जाते वेदांत पढ़ना वेदांत का वेदांग मान से पकड़ लेता जल्द अन्य शरीर में थोड़ा कठिनाई होगी रनुगुण अधिक है या तम गुण अधिक है या होने के कारण जिसने कहा यहां ब्राह्मण शौक से दिया था सत्वाधिकार उसके बाद सत्व अधिक है सत्वाधिक होने के कारण से ब्राह्मण में सुखे अनुष्ठे ब्राह्मण के लिए कोई परिश्रम नहीं है अगर ब्राह्मण जाति का होगा तो, तो पढ़ने में कोई परिश्रम नहीं होगा हमारा अन्य के लिए परिश्रम करना पड़ेगा वेर वेरांगादी पढ़ना कब दम आदि करना इसलिए कहा ब्राह्मण सब इसलिए लिया ये नहीं कि अन्य को नहीं होगा खाली ब्राह्मण के साधन है ये नहीं सबके लिए प्रतविद्या चाहिए और ब्रह्म सभी अधिकारी हैं सबके लिए साधना किंतु जनबजात गुणों को लेकर के जनबजात कर्म को लेकर के विचार किया ऐसा समझना ये कहा समय हो गया है ओ आद्लामो सर्व ब्रह्मशन